शरीर शारीरिकोपनिषद यह उपनिषद कृष्ण यजुर्वेद से संबद्ध है इसमें कुल बीस मंत्र हैं जिसमें सृष्टि प्रक्रिया का विशद वर्णन है सर्वप्रथम शरीर में विद्यमान पंच तत्वों का परिचय कराया गया है इसके बाद पंच ज्ञानेंद्रियों, पंच कर्मेंद्रियों पंच तन्मात्राओं आदि का उत्पत्ति क्रम वर्णित है अतः अंतकरण चतुर्थय तथा उसका शरीर में स्थान कहाँ है इसका भी उल्लेख है इस प्रकार अन्य अनेक तत्वों का क्रमशः उद्भव और विकास वर्णित है आगे चलकर सत रजतम तीनों गुणों का स्वरूप और विभाग का वर्णन किया गया है अंत में सत्रहवें तत्वों वाले सूक्ष्म शरीर चौबीस तत्वों वाली प्रकृति तथा पुरुष को लेकर 25 तत्व वाले पूरे विश्व ब्रह्मांड का स्वरूप प्रतिपादित हुआ है तत्व की दृष्टि से इस उपनिषद का विशेष महत्वपूर्ण स्थान कहा जा सकता है शांति पाठ सहनावतो सहनौन सहवीय करवाई तेजस्वी नमस्वी ओ शाति शाति शाति हरी ओं अथा पृथिव्यादी महाभूता शरीर यठि सा पृथ्वी यद्रवादुष्ण तत्जो तदा तदाश पृथ्वी आदि पंच महाभूतों का समुच्चय ही यह शरीर है इस शरीर में जो ठोस पदार्थ है वह पृथ्वी तत्व है जो द्रव पदार्थ है वह जल तत्व है जो ऊष्मा है वही अग्नि तत्व है जो सतत गतिशील है वह वायु तत्व है और जो सुशिर अर्थात पोला छिद्र युक्त है वही आकाश तत्व है सोत्रादिंद्रियाड़ी स्त्रोत्रकाशे तो वाज चपचुरपुजीवा पृथिव्यांद्रिया यहा क्रमेण शब्दस्पर्श रूपरथ गेती विषया पृथिव्यादमहां तो क्रमणोत्पन्नादीपा हैं आकाश तत्व में श्रोत्र वायु तत्व में त्वचा अग्नि अर्थात तेज तत्व में नेत्र जल तत्व में जीवा तथा पृथ्वी तत्व में झाण विद्यमान है इन सभी इंद्रियों के विषय क्रमशः शब्द स्पर्श रूप रस और गंध है वे सभी पृथ्वी आदि महाभूतों से प्रादुर्भूत हुए हैं वाक्स्ताक्षारी कर्मेंद्रिया क्रमेण वचनादान गन विसर्गान्चते विषया पृथिव्यादि महाभूतेषु क्रमेणोत्पन्ना वाक हस्तपाद गुदा एवं उपस्थ जनेन्द्रिय कर्मेन्द्रिया कहा कही गई है इन सभी इंद्रियों के विषय क्रम से वचन आदान प्रदान गमन विसर्जन और आनंद है जो पृथ्वी आदि आदिमहाभूतों से ही प्रकट होते हैं मनोबुद्धिहंकार चित्त करण चतुष्टयम् मृत्यतुष्ट क्रमेण संकल्प विकसायावधारण स्वरूप मनस्थान गणात बुद्धिर्वदनमहंकार से हृदय चित्त नावीरि मन चित्त और अहंकार इन चारों को अंतकरण चतुष्ट कहा गया है इसके विषय क्रमशः इस प्रकार है पहला संकल्प विकल्प दूसरा निश्चय तीसरा अवधारणा और चौथा अभिमान मन का क्षेत्र गले का अंतिम भाग बुद्धि का स्थान मुख चित्त का क्षेत्र नाभि और अहंकार का क्षेत्र हृदय बताया गया है अस्थि चर्म ना रोमामांसाचे रक्त पृथिव्यंसा मुद्रश्रीसार्तुक्रेदाबा क्षुतृष्णा लमोह मैथुना प्रचारण विलेखन न स्थूलाक्ष निवेशादिवाजोह कामक्रोधलोभमोह भयानिया काश से अस्थि त्वचा नाड़ी रोम, डोमकूप तथा मांस ये सभी पृथ्वी तत्व के अंश हैं मूत्र कफ रक्त शुक्र स्वेद पसीना जल तत्व के अंश हैं क्षुधा पिपासा आलस्य मोह और मैथुन अग्नि तत्व के अंश हैं फैलाना दौड़ना गति करना चलना उड़ना पलकों को संचालित करना आदि वायु तत्व के अंश हैं काम क्रोध लोभ मोह भय आदि आकाश तत्व के अंश हैं शब्दस्पर्श रूप रसगंधा प्रथगुणा शब्द स्पर्श रूप रसाचापाम गुणा शब्दस्पर्श रूपा निगुणा शब्द स्पर्शावती वायुगुण शब्द एकम आकाशस् शब्द स्पर्श रूप रस और गंध ये सभी पृथ्वी तत्व के गुण कहे गए हैं शब्द स्पर्श रूप और रस ये सभी जल तत्व के गुण बताए गए हैं शब्द स्पर्श और रूप ये तीनों अग्नि तत्व के गुण कहे गए हैं शब्द तथा स्पर्श वायु तत्व के गुण बताए गए हैं और आकाश तत्व का मात्र एक ही गुण शब्द कहा गया है सात्विक राजस तामस लक्षणाली त्रयोग गुणाह राजस और तामस इन तीन लक्षणों से युक्त ये तीन गुण कहे गए हैं अहिंसा सत्यम अस्ते ब्रह्मचर्या परिग्रह अक्रोधो गुरुशु शुषा शौचं सतोष आर्जव अमान अदम्भिव आस्ति अहिंसता एक गुण गेयता चोरी न करना ब्रह्मचर्य अपरिग्रह क्रोध न करना गुरु की सेवा करना शुचिता पवित्रता संतोष सरलता अमानिता का भाव स्तंभ न करना आस्तिकता इंसान न करना आदि ये सभी गुण या सात्विक स्वभाव वाले मनुष्यों के कहे गए हैं अहम करता भोगतात्म्य हम, भोगता हम एते गुणाराज सत्य प्रोचते ब्रह्म वित्तम मैं करता हूँ मैं भोगता अर्थात भोग करने वाला हूँ मैं वक्ता बोलने वाला हूँ इस तरह के अभिमान युक्त गुण राजस्वभाव वाले मनुष्यों के बताए गए हैं निद्रा निद्राल मोहरागौ मैथुनम चौर्यच ए गुणातामस्य प्रोचंत ब्रह्मवादि भीम निद्रा आलस्य मोह आसक्ति मैथुन और चोर चौरकृत्य ये समस्त गुण वृत्ति से युक्त मनुष्यों के कहे गए हैं ऊर्धे इति मध्ये राजमसठ ऊर्धपिक गुण को कहा गया है राजस गुण को मध्यम तथा तामस गुण को अधम बताया गया है सत्य ज्ञानम सात्विकम धर्म ज्ञानम राजसम तिमिरांधम पूर्ण सत्य ब्रह्मज्ञान ज्ञान सात्विक है धर्म ज्ञान राजस है और अंधकार से युक्त अर्थात तिमिरांध अधर्म तामस है। अधर्मूतामसै जास्वसुसुप्ति चुर्विधावस्था ज्ञानेन्द्रियकर्मेन्द्रियांतकचतुम चतर्दशुक् जाग्रत अंतकुष्टैर संयुक्त स्वप्न चिंतकीवयुक्तमेंवयमी जाग्रत स्वप्न सुसुद्धि और तुरय ये चार अवस्थाएं हैं जागृत अवस्था में ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय तथा चार अंतःकरण मिलकर के चौदह करण सक्रिय रहते हैं स्वप्नावस्था में चार अंतःकरण संयुक्त रूप है सक्रिय रहते हैं सुसुद्धि अवस्था में केवल चित्त ही एक कारण सक्रिय रहता है तथा तुरीवस्था में केवल जीवात्मा ही रह जाता है उन्मिल निमिलित जीव परमात्मनो्य जीवात्मा क्षेत्र उन्मिलित अर्थात खुले हुए तथा निमिलित अर्थात बंद नेत्रों की मध्य स्थिति में जीव और परमात्मा के बीच में जीवात्मा क्षेत्रज्ञ होता है बुद्धि कर्मेन्द्रिय प्राण पंच कैर्मन शरीर सप्तू लिंग मुच्य ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय पांच प्राण मन एवं बुद्धि इन सत्रह का सूक्ष्म स्वरूप लिंग शरीर कहा गया है ऐसा जानना चाहिए मनोबुद्धिहंकार खालीला जला भूता प्रकृत स्वष्टौ विकारा झोड़शा परे मन बुद्धि अहंकार आकाश वायु अग्नि जल तथा पृथ्वी ये आठ प्रकृति के विकार कहे गए हैं इसके अतिरिक्त सोलह विकार और बताए गए हैं श्रोत्रुषे वा घाणत पंचम पायुपस्थ करौ पाद वाक्व दशमीमता शब्दस्पर्श रूपम चंध तथ तयोशतिरिहिता तत्वा प्रकृता तो चतति व्यक्त प्रधानमं पुष परुपनिषद चक्षु जीवा तथा ये पांच विकार तथा गुरा उपस्थ अर्थाज्रिय हाथ पैर तथा वाक ये पांच और शब्द स्पर्श रस एवं गंध ये पांच ये सभी तथा उपर्युक्त मन आदि अष्ट विकार मिलाकर प्रकृति के तेईस तत्व हुए चौबीसवा अभ्यक्त प्रधान प्रकृति है पुरुष उसमें भी परे कहा गया है इस प्रकार कुल पच्चीस तत्वों के समुच्चय वाला यह विश्व ब्रह्मांड है यही शारीरिक उपनिषद है ओम सहनावतु सहनौ भुनको सह वीजा तेजस्वीधिमस्वी ओम शांति शाति शाति हरि ओ शारीरिकोपनिष् स